प्रतिपाद पुरुष का अस्तित्व है क्यों संघात इत्यादि के द्वारा पुरुष का क्या किया अस्तित्व सिद्ध कर दिया? इस अव्यक्त महादात्राए पंचमा भूत एकादश इंद्री इनसे अतिरिक्त एक पुरुष नाम का एक अस्तित्व चेतन है ये बात हो गई अब ये सबसे पहले कहने जा रहे वह एक है कि अनेक है ये अब चर्चा होने जा रही तदेव पुरुषास्तित्व प्रतिपाद्य उन्हें इस अठारहवीं कारिका में ये बताना चाहने कि पुरुष है एक नहीं अनेक है जैसे वेदांत आदि में एक है एक जीववाद है एक अनेक जीववाद एक जीववाद में केवल हिरण गर्भ ही एक जीव है अनेक जीव आद में सभी अलग अलग हैं ऐसा वेदांत में होता वो अनेक जीव मतलब है औपाधिक उपाधि के भेद से यहाँ है जो बताना चाह रहे हैं ये वास्तविक अनेक हैं। दुनिया में भी ना आत्मा जीवात्मा नाना है उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या है पुरुष अनेक हैं। हम आप सब अलग अलग हैं। ये नहीं है की एक आकाश में घटाकाश मठाकाश की तरह यहाँ स्थिति नहीं है वही कहने जाए तदव पुरुषास्तित प्रतिपाद्यमन प्रतिपादन करवा सनसा पुरुषरी वेदांत वर्थात इसे वेदांती लोक है तो संपूर्ण शरीर में एक है उपाधि के भेद से वो अलग अलग है क्या हुआ एक है संपूर्ण शरीरों में किम व अनेका वह अनेक है प्रति क्षेत्र प्रत्येक शरीर में प्रति क्षेत्र का क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्रम क्षेत्र माम ये आया गीता के तरह में अध्याय में तो क्षेत्र माने शरीर क्षेत्र माने जीव आत्मा तो क्षेत्र को समझने वाला ठीक तो वही प्रति क्षेत्र संशय संशय होने पर संपूर्ण शरीरों में एक है कि वह अलग अलग शरीर के भेद से अनेक है उस पर एक तस्य प्रति क्षेत्र अनेकत्व मान प्रत्य माने पुरुष वह पुरुष क्या है प्रति क्षेत्र शरीर के भेद से अलग अलग है इति उपादय उसका उपादन कर रहे हैं जन्म मरण करना इस कारिक कारिका के द्वारा कहने जा रहे हैं सर्वप्रथम लिख रहे हैं जन्म मरण करना प्रवृत्ते पुरुष बहुत्व सिद्धम आच्छा। इन्होंने पहला हेतु दिया कि जन्म करना माने जन्म मरण होना मरना और इंद्री में विकलता दि इन कारणों करणों के प्रति नियम के लिए अलग अलग नियत है क्या है सब और कैसे है अयुगप प्रवृत्ति जनन मरण करना नाम आयुगपद प्रवृत्ते एक तो सबके लिए अलग अलग हैं और दूसरा एक साथ में न कोई पैदा होता है न एक साथ में कोई मरता है यदि एक होता तो एक साथ में पैदा होते एक साथ में मर जाते ऐसा नहीं है अतः आयुगपद पद प्रवृत्साह अयुग पद एक साथ आयुगपद माने अलग अलग प्रवृत्ति होती है और इससे क्या सिद्ध हुआ दो हेतु तीसरा दे रहा है त्रिगुण विपर्य हम लोगों में आदि के सब में अलग अलग हैं। उसके विपरीत पर सिद्ध होता है पुरुष बहुत सिद्धम अनेक पुरुष हैं जीव क्या है माने अनेक पुरुष बाद है। कैसे है तो सिद्ध है पुरुष बहुत सिद्धम मैने पुरुष बहुत है कैसे बहुता है उस पर उन्हें कहना जा रहे हैं क्यों कस्मात जन्म मरण करणा प्रत नियम मान जो जन्म है मरण है और कर्ण माने क्या होता है इंद्री इन सब के लिए अलग अलग एक साथ यह संपूर्ण देखा नहीं जाता है कैसे लिख रहा है निकाय बोलते हैं शरीर को मन मन कियते चियते चाहो का आदेश हो जाता है तो वह इति चीयंतेमिनका शरीरम धातु से जो चाको का हो जाता है सूत्र के में तो क्या बनता है निकाय जहा पर अस्थ आदियों का जो समुदाय रहता है उसका नाम है निकाय संघात मन देव मनो से आदि नाम जो यह संपूर्ण का जो संपूर्ण है उसका नाम क्या है संघात पदवाच्य निकाय है मन शरीर ये सूत्र है क्या सूत्र मारा? लिखा यार पाणी का सूत्र उत्तरे चाधरे उत्तरा तेसाम बातराधम तथि प्राणी समूह बाचे प्राणी समूह बाच्य हो तो चीन धातु से गये होता है चाय चाकोका हो जाता है और गुण होकर के आदि वृद्धि चाची को वृद्धि हो जाती है करके जाता है हमारा निकाय आयादेश होकर के निकाय नीचे दिया सूत्र भी दिया है यह भी दे रहा है अतः निकाय मान्य होता है प्राणी समुदाय निकाय कर देता है प्राणियों का समुदाय संघात अर्थ भी करता है प्राणी समूह बात इसलिए निकाय विशेषता भी मन कौन विशिष्टा भी अपूर्वाभि दे इंद्री मनो अहंकार बुद्धि वेदना स्त्रीलिंग है उसी में सब विशेषण है मन सब की देह और इंद्री और अहंकार बुद्धि और वेदना सब के भिन्न भिन्न है एक जैसी नहीं है मन निकाय मन संघात जो विशिष्ट अपूर्व जो सबके भिन्न भिन्न जो दे अपूर्वा भी है क्या ना अपूर्वा भी है का भी विशेषण देह इंद्री मनो अहंकार बुद्धि वेदना भी पुरुष से अभि जन्म मन पुरुष का जन्म क्या चीज है परिणाम नहीं है जन्म पुरुष का इसका संबंध हो जाना किसके साथ इनके साथ मान्य काय विशिष्ट मान्य संघात विशिष्ट समुदाय विशिष्ट अपूर्व जो दे इंद्री मनो और अहंकार बुद्धि वेदना इनके साथ मन जब जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है उसका जन्म हो जाता है देह वही देकर पुरुष इनके साथ पुरुष का संबंध होना चाहिए क्या उसका है जन्म जन्म का मतलब ये कि कोई नया उत्पन्न होता ऐसा नियम नहीं है इसलिए जन्म न तो पुरुष परिणाम आ जैसे मिट्टी का परिणाम क्या है ऐसा कोई परिणाम का नाम जन्म नहीं कि पुरुष परिणाम हो जाता है शरीर रूप ऐसा जन्म इनके साथ का संबंध हो जाना यही जन्म आद्यक्षण संबंध आ जन्म चरम चरण भी योगा था। चरम चरण का जो संबंध छूट जाना मर गया आध्यक्षण संबंध हो जाना उत्पत्ति हो गया जन्म हो गया ना तो परिणाम मैंने परिणाम नहीं पुरुष का परिणाम नहीं प्रकृति का परिणाम होता है संसार पुरुष परिणाम नहीं होता कभी वो चेतना है निरवय है इसका परिणाम नहीं होता इसलिए पुरुष के लिए पुरुष का परिणाम नहीं है यह अभी तो यहाँ प्रख्यात इनके साथ उसका आत्मा का संबंध होना मात्र ही क्या जन्म है न तो पुरुष से परिणाम घटपटादी के मिट्टी का परिणाम है तस्या मन माने ना पुरुषस्य से तस्य धर्म पर धर्म है ना प्रकृति परिणामी अपरिणामी है इसलिए लेकर पुरुष क्या है अपरिणामी है और तेसाम ये, अप, उत, नास क्या चीज है जन्म मरण करना नाम तो जन्म बता दिया कि संबंध होना जन्म है किसके साथ संबंध हो तो निकाय विशिष्ट अपूर्वा भी, भी देह मनो बुद्धि अहंकार वेदना भी पुरुष से अभि संबंधा जन्म और तुम तो अपरिणाम है तेषा में तेसा निकाय विशिष्ट अपूर्वा नाम अनुपूर्वादी नाम देह मनो बुद्धि अहंकार बुद्धि वेदना भी क्या हो जाना उनका परित्याग हो जाना इन सब का वही तेसा मे बचा दे आदि नाम जो देता नाम जो देव उसने गृह किए थे उनका क्या हो जाना परित्याग मनो को छोड़ देना यही है मरना मन माने प्राण त्यागे प्राण का वियोग हो जाना करी ये मरण है परित्याग मरणम न तो आत्मना विनाशा क्यों गीता का चिन्हा जाए थे मृत कदाचिम वही कहना चाह रहा है इसलिए आत्मा कभी मरता नहीं इसलिए उसका विनाश का नाम आत्मा का विनाश का नाम मरण नहीं है दी इंद्रियों का परित्याग हो जाना मतलब ये क्या हो गया मरण हो गया और उनसे युक्त तो हो जाना जन्म हो गया यही मरण तस्म ने आत्मा ना कूटस्थ माने दो प्रकार का नित्य है एक नित्य है तो यह आत्मा का ऐसा कूटस्थ है गंगा कौन सा नित्य परिणामी बदलता है फिर भी नित्य प्रकृति है परिणामी भी है नित्य भी है और परिणाम हो तो जाता ऐसा है क्या नहीं है पुरुष नहीं है कूटस्थ नित्य है निर्विकार है रूपांतर के बिना प्राप्त रहता है यही इसकी कूटस्थ नित्यता है कर्णादि करण कौन है तो वही ज्ञान इंद्री पांच कर्म इंद्री पांच मन बुद्ध चित्त अहंकार वही त्रयोदश करणा नाम बताएंगे अहंकार बुद्धि और कौन हो गया मन चित्र नहीं मानेंगे अहंकार है बुद्धि है वही बताएंगे दो हो गए ग्यारह इंद्री तेरा हो गए इसीलिए बुद्धियादी नाम त्रयोदश करणानी तेसाम बुद्धि इंद्री नाम जन्म मरण करना नाम तेरह और जन्म इन सब को मिलाकर क्या बन गया जन्म मरण करणा नाम प्रतिनियम प्रतिनियम का व्यवस्था है, है। प्रतिनियम कर व्यवस्थित है सब कौन मरा कौन ये सबके लिए अलग अलग व्यवस्थित हैं एक साथ नहीं है वही कहना व्यवस्थित नियम व्यवस्था सा खा लुम सर्व पुरुषे नोपद्य यह व्यवस्था यदि संपूर्ण शरीरों में एक पुरुष होता तो व्यवस्था नहीं बन पाती एक मरता तो सब मर जाते एक जीता तो सब जीत जाते एक देखता सब देखते एक खाता सब खाते यदि एक ही होता इसका मतलब एक पुरुष मानने पर न तो जन्म की व्यवस्था बनेगी न तो मरण की व्यवस्था बनेगी और न ही कारणों की व्यवस्था बन पाए एक देखे सब देख है एक सोए सब सोए या आपत्ति वही कहना नियमित खबर शरीर एक पुरुष नोपे यदि संपूर्ण शरीरों में एक होता तो यह व्यवस्था संभव नहीं थी और मानी जाती है तथा सती एक अस्मिन पुर मानोगे एक अस्मिन्न अस्मिन पुरुष माने यदि एक पुरुष पैदा हो रहा है तो सर्वे जाय तभी उत्पन्न होना चाहिए तभी क्या होना चाहिए उत्पन्न होना चाहिए एक अस्मिन्न मृ माने और एक मर रहा है तो सबकी सब मरना चाहिए एक अंधा हो गया सब अंधा हो अंधा दो एक अस्मिन्न सर्वे अंधा गया और विचित्ते एक विक्षिप्त हो गया चित्त काम नहीं कर रहा पागल होगा सब उनम हो जाएंगे वही जाएं। सब सब जाएं। उपरतम चित्त रहित एक तो सब तो हो जायेगे लेकर विचित्र करके उन्होंने कह दिया उपरम चित्त मान सो सुखी अवस्था क्या करेंगे वो बताएंगे एक मतलब एकम ब्रह्म माना एकम प्रधानम शरीर प्रधानम एकम ऐसा कर देंगे हो गया सबका अलग अलग गति है वही कहने जा रहे हैं विच एक शब्द कई अर्थ है मन समान एको अन्य अर्थे प्रधाने प्रधान केवले तथा साधारण समाने अल्पे संख्या विद्य थे आठ अर्थ एक के एक दो अर्थ नहीं है यदि विचित एक सर्वे विचिता सो जाएंगे हुई अब्यवस्था ऐसा देखा नहीं जाता है प्रति क्षेत्र में पुरुष भेद यदि प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग आत्मा तो ये व्यवस्था संभव है ये हो गया प्रतिनिमन व्यवस्था हो जाती है न तो एक पुरुष देहोपादान भेद का है, एक ही पुरुष है जैसे एक आकाश है औपादिकेद घटाकाश मठाकाश है उसी प्रकार एक आत्मा को मानेंगे और ये सब शरीर क्या है जाए उसको उपाधि कैपाधि के से भेद से भेद वास्तविक नोपादान भेद व्यवस्था मन देह उदाहरण करना भेद व्यवस्था हो सकती है नी स्तना पी हाथ है किसी का हाथ बढ़ गया किसी का स्तन कोई स्त्री है पहले बाल में स्तन नहीं थे फिर स्तन आ गए तो अब क्या आएगा एक हुआ क्या अनेक हो तुम्हारे यहाँ उपाधि के भेद से भिन्न भिन्न होता रहेगा ये आक्षेप कर रहा है आप कह रहे एक ही व्यक्ति था वह उपाधि के भेद से अनेक में भाषित हो रहा है हम कहेंगे वह एक शरीर तो अनेक, अनेक अनेक रूपों को प्राप्त हो रहा है फिर भी क्या कहलाता वही है कि अलग कहलाता है अब तो आपके अनुसार उपाधि भिन्न हो गई पहले उपाधि क्या था स्तन शून्यता थी तो वो भिन्न थी स्तन रूप उपाधि आ गई तो भिन्न हो गई स्त्री एक कहने वाले आगे कहता पानी इस्तनादि उपाधि भेदे ना भेदे ना इनके पानी स्तनाद उपाधि के भेद होने पर भी अभिन्न मानी नहीं जाती है जनन मरणादि प्रसंगात वही का जनन मरणादि व्यवस्था क्या होना होगा प्रसंग हो जाएगा उसने का इससे कि एक ही व्यक्ति है उसके पानी इस्तनाद के घटने बढ़ने से समय नहीं होता अलग अलग होता है एक के मरने से मर्द सभी नहीं मरेंगे करना नहीं पाणो कर नहीं पाण बिके माने यदि हाथ किसी का टूट गया अथवा हाथ बिकने छिन्ने छिन्न हो जाने पर और इस्तना अवयी माने कोई अब बड़े स्तर जब बढ़ गया इसका नहीं के आ जाने पर यह नहीं कहता मृत पहले वाली मर गई अब नया पैदा हो गई से कोई कहता है क्या नहीं कहता है तो जन्म वर्ण व्यवस्था बनेगी कोई कहने वही कहने जा रहा नहीं पाणु हाथ के हट जाने पर वह वही युति रहती है उसी प्रकार इस तनावी बढ़ जाने पर किता इध व्यवहारो न भवती जाता व्यवहारो न भवती इत प्रति क्षेत्र पुरुष भेद इसी जैसे प्रत्येक जैसे शरीर के भिन्न भिन्न होने पर एक है उसी प्रकार प्रत्येक शरीर में अलग अलग आत्मा होने पर भी एक है ये किसी ने कहा आपका रहते व्यवस्था नहीं बन पाएगी व्यवस्था बन गई। जैसे युति में अवस्था भेद सेवा एक ही रही उसी प्रकार जहा संपूर्ण शरीर में अलग अलग रहते हुए भी एक ही माना जाएगा इस संदेश दूसरा हेतु अयुगप प्रवृत् क्या चीज है तो पहले प्रवृत्ति अयुगप प्रवृत्ते प्रवृत्ति प्रयत्न लक्षणा यद्यपि अंतर प्रयत्न है तो, तो, तो सबके मत में प्रयत्न कहा रहता अंत करण में नहीं आए प्रयत्न काम था आत्मा में अन्य लोग काम से अंत करण में इसके यहाँ आत्मा में नहीं रहता है वेदांत में भी प्रयत्न कहा रहता अंताकरण में वही कहने यद्यपि प्रयत्न लक्षणा यह अंतर करक्षणा जो, जो प्रवृत्ति है यद्यपि वह अंतरकरण में रहने वाली वस्तु है फिर भी आप शरीर में तथा पुरुष माने आत्मा ने उपचर्य आत्मा में नहीं है जैसे आग का धर्म दाहकत्व धर्म बन्नी में है फिर भी वह लोहा में प्रतीत होता है औपचारिक है इसने लोहा हमको जला दिया वही कहने जा रहा है कि जितना ये हमारा प्रयत्न रूप प्रवृत्ति है वह सब अंत करण बढ़ती माने मन में रहने वाली है फिर भी काम मानी जा रही है उपचार उपचार व्यवहारिय माने व्यवहार करते हैं किस संबंध जैसे लोग कहते हैं कि विजय किसको प्राप्त होती है मतलब लड़ती सेना है और विजय और पराजय किसकी मानी जाती है मालिक को सेना लड़ी अभी आपके सामने है, है ना वही हो गया हूँ तो स्वामी के जैसे जय जै पराजय किसमें मानी आती है, है अन्यत्र किसमें होती है राजा में उसी प्रकार यहाँ पर रहेंगे सब काम करना धर्मअंता करण का है माना किसमें जाएगा पुरुष में लाक्ष पुरुष उपचर्य तथा अस्मिन तस्मिन एकत्र शरीर प्रवर्तमाने यदि एक शरीर चलेगा सभी शरीर चल वही पड़ेगा ना एक प्रयत्माने सर्व शरीर सु एक यदि तुम्हारे यहाँ संपूर्ण शरीर में एक है तो वही चलेगा फिर एक, एक सर्वत्र प्रवर्तित एक सब है सब लोगों को एक साथ चलना चाहिए अब होता नहीं है तथ्य सर्वानी व शरीर युग संपूर्ण शरीर एक साथ चल पड़ना चाहिए उसको ना ये किस एक आत्मा पक्ष में ना नाते इन दो ओ अलग है कौन दिक्कत है अब तीसरा दे रहे इत्या मैंने उन्होंने कह दिया कि एक, एक शरीर में एक आत्मा अलग अलग मानो तब ठीक है इसलिए तीसरा हेतु देने जा रहे हैं कौन सा मन त्रिगुण विपर्याच मन त्रिगुणता की विपर्य क्या ले करने जा रहा है इतना त्रैगुण विपरचकारा तपरीत भिन्न तो एव पहले ला देना है मन त्रैगुण विपर्याद किम पुरुष बहुत सिद्ध मन चाह क्या एव लगा देना है एवकारो भिन्न क्रम मन सिद्धम इतने अनातर दृष्टव्यम लिखाना त्रैगुण सिद्धम सिद्ध एवं कैसे लिख रहा है सिद्धमेवा माने पुरुष बहुत की सिद्धि ही हो गई असिद्धि नहीं।, नहीं हुई ये लगाना कथम त्रया गुणा इति त्रै माने मन त्रया गुणा कौन समाज हुआ एक कर्मदार त्रयाचुण त्रया त्र त्रया, त्रिगुणा और त्रिगुणा एवं थी त्रय गुणियम सही प्रत्यय कर दीजिए त्रयुगुणा त्रयगुणियम मैंने सही प्रत्यय के भाव में पर्याय मैंने अभाव अन्य तुम चीचित खल हूँ सात्विक निकाय मैंने जो सात्विक शरीर धारी है जो हमारे दिव्य दृष्टि वाले महापुरुष हैं वो क्या है? सात्विक निकाय हैं कुछ क्या है सत्य बहुला सत्य निकाय सत्य बहुला यथा मन देवता आदि सब कौन वाले हैं सत्य गुण प्रधान है की चित रज बहुला मनुष्य व्ययम रजो बहुला हम लोगों में क्या है रजोगुण की प्रधानता के चित तमो बहुला है जड़ बुद्धि विवेक्यू नैय यू नहीं हो त्रैय सोयम इधगुण इनमें अलग अलग त्रैगुण का लक्षण भी करा है यह अन्य भाव अलग अलग प्रतीत ये बताता है कि सबके आत्मा अलग है सबके शरीर अलग अलग है तेसु सतु निकाय भविद यदि एक यदि उन संपूर्णों में एक ही आत्मा होता तो यह कोई तमा प्रधान है कोई रजह प्रधान है कोई सत्व प्रधान है यह भेद नहीं हो पाता पर तो होता है तस्मात सिम भेदे वोष जब भेद होगा तभी अदोष माने कोई तम गुणा प्रदान होगा कहीं रजोगुण प्रदान होगा सत्य गुण एक साथ मिलेंगे नहीं मिलने रूप दोष आ रहा था जब अलग अलग मान लिए तो क्या कहलाएगा इति चलिए एक और हो जाए बस ठीक है